नमस्कार मैं हूं डॉक्टर संध्या जोशी आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो रहो मुस्कुराते नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में बातें मुलाकातें कार्यक्रम में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और ढेर सारी शुभकामनाएं महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व चल रहा है और काफ़ी जो है भक्तजन और ब्रह्मा कुमारीज का जो है विशेष ये त्यौहार है जहां पर परमात्मा शिव का संदेश सभी को देने के लिए पूरे महीना पर कार्यक्रम चलते रहते हैं और चलिए इसी क्रम में हम आपको मिलाने वाले हैं आज के इस एपिसोड में हमारे साथ प्रेम मक्कर सर हैं जिनको आपने विशेष बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं और बैंकिंग के बारे में उन्होंने काफ़ी एपिसोड हमारे साथ शेयरिंग किया है दो अलग अलग एपिसोड हमने उनसे रिकॉर्ड किया था जिसमें एज ए कस्टमर हम लोग जो बैंक बैंकिंग में जाते हैं तो उनको बैंक के द्वारा क्या क्या बेनिफिट मिलता है और क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं लोन लेते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है ये सारी बातें हमने की थी और उनके साथ में अभी डॉक्टर ललिता जी भी हैं उनकी धर्म पत्नी और आप दोनों साथ में ट्रैवल करते हैं और ब्रह्मा कुमारी से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं तो आध्यात्मिक सेवाओं के साथ साथ आप जो हैं लोगों को भी मोटिवेट करते रहते हैं जहां पर आप लगता है कि आपके द्वारा ये काम हो सकता है तो आप खुशी खुशी उन चीज़ों को करते हैं तो बड़ा ही एक्टिवली काम करते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगा तो आइए अब हम लोग मैं चाहूँगा कि जैसे अब कुछ यूनिक चीज़ें उनसे सुनते हैं क्योंकि भारत में तो भ्रमण करते हैं साथ में विदेश में भी भ्रमण करते हैं तो मैं चाहूँगा प्रेम मकर सर और डॉक्टर ललिता जी हमें जो है विशेष एक जैसे कहते हैं ना कि विदेश का जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर करें <laughs> जी तो प्रेम मकर सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप बहुत अच्छे हैं सबको नमस्कार।, <laughs> नमस्कार नमस्कार नमस्कार और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा रिसेंटली जो अभी आप विदेश के जो टूर किया हो उसकी यादें हमारे साथ हमारे श्रोताओं के लिए शेयर कीजिए राइट आल थैंक यू देश विदेश दोनों जगह क्योंकि नेचर ऑफ जॉब इस तरह से है जी जी तो देश में भी भ्रमण रहता है विदेश में भी बहुत ज़्यादा रहता है कुछ बच्चे बाहर सेटल्ड हैं तो उनके पास कई कई महीने तक बिताने का मौका मिलता है चाहे <laughs> वो यू में जाने का हो इंग्लैंड में बहुत सारे कंट्रीज विज़िट किए कई बार ऑफिस के काम से भी जाते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको अभी यूएसए का कुछ चीज़ें शेयर करता हूं जो बते? मैं नोटेबल चीजें <laughs> थी पहले तो वहाँ पर जाते ही थोड़ी सी चकाचौंध सबको पता है वहां पर विदेशों में रहती है और दूसरा हम नोटिस करें ट्रैवल के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए रोड्स बहुत स्मूथ हैं और वाइड रोड्स हैं थोड़ा सा पॉपुलेशन कम होने का शायद उनको एडवांटेज है बिल्कुल बिल्कुल तो रोड्स बहुत ज्यादा स्पीड पे लोग चलते हैं दो दो सौ किलोमीटर आम है नहीं, आम तौर पे दो सौ किलोमीटर पे चलते हैं वहां माइल्स के अंदर काउंट करते हैं लेकिन एक खूबी है डिसिप्लिन बहुत है अगर एक लेन में जा रहे हैं तो दूसरी लेन में जैसे यहाँ लेफ्ट राइट करते रहते हैं ऐसा बिल्कुल कल्चर नहीं है बिल्कुल स्टेट लाइन उसकी वजह से स्पीड पे चला पाते हैं क्योंकि मुझे मालूम है मेरा लेफ्ट वाला एकदम मेरे सामने कभी नहीं आएगा तो इस, उस हिसाब से बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है सबको चलाने के लिए हम लोग चलाते हैं तो बड़े कंफर्टेबल रहता है गाड़ियां यहाँ पे तो भी ऑटोमेटिक अभी स्टार्ट हुई है वहाँ हंड्रेड ऑटोमेटिक होती हैं अच्छा बल्कि अगर आपको गियर वाली गाड़ी लेनी है तो महंगी पड़ेगी बहुत सालों से ऐसे ही है ऑटोमेटिक गाड़ियाँ सारी बड़ी गाड़ियाँ सारी तो ओवरऑल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है सिर्फ कार्ज ही ना बसेज़ हैं बहुत रेयर कभी बस दिखने को मिलेगी ना ही कुछ इस तरह का रेल ट्रांसपोर्ट भी मिनिमल है या तो भाई लोग एयर ट्रेवल करते हैं या दस दस घंटे गाड़ी चला के जाते हैं पेट्रोल बहुत सस्ता है बिल्कुं बिल्कुं। अगर यहाँ किसी की एक लाख इनकम है वहाँ हर आदमी की चार पाँच लाख इनकम है लेकिन पेट्रोल का रेट यहाँ पर सौ रुपये तो वहाँ अस्सी रुपये तो देखिए पाँच गुना यहाँ से पेट्रोल सस्ता है पेट्रोल सस्ता है गाड़ियाँ बहुत सस्ती हैं तो इसलिए ज़्यादा लोग गाड़ियाँ अफोर्ड करते हैं हर आदमी के पास अपना व्हीकल है घर hmm. जो हैं बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं <laughs> लेकिन रहने वाले कम हैं <laughs> रहने वाले कम ये आप घरों में किसी कॉलोनी के अंदर जाएंगे आपको बहुत बड़े बड़े घर देंगे लेकिन लोग देखने को आप तरस जाते हो बहुत कम लोग देखते हैं तो सोशलाइज लोग कम करते हैं एक्सेप्ट सिटीज लाइक न्यूयॉर्क लॉस एंजलिस वहाँ पर भी लोग जाते हैं वहाँ थोड़ा सा क्योंकि ऑफिस की कंसनट्रेशन है लेकिन अदरवाइज इन जनरल इवन बड़े शहरों में भी लोग सोशलाइज कम करते हैं आपको लोग कम दिखते हैं इस वजह से वहाँ पे आइसोलेशन में लोग रहते हैं पैसा बहुत है सफिशिएंट पैसा है उस पैसे को बेच के अगर हमारे जैसे कंट्री में आ जाएं तो एकर्स के हिसाब से जगह लेके लोगों में रह सकते हैं लेकिन वो आइसोलेशन की वजह से लोगों को डिप्रेशन वगैरह के काफ़ी सारे बीमारी भी चलती है अभी पीछे ऑस्ट्रेलिया में बात कर रहा था मेरी सिस्टर से। शी क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी है और वहां पे लोग बताते भी हैं कि किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सौ में से 25 आदमियों के डिप्रेशन की शिकायत है इतना ज्यादा रैंपेंट है ऐसे ऐसे बड़े देशों के अंदर सारे साधन होने के बावजूद अकेलेपन की वजह से अभी हम लोगों देखते हैं कई बार बहुत बड़े घरों में एक लेडी रह रही है रिलेशनशिप ज्यादा चलती नहीं है आपस आप में रिलेशनशिप मैरिज बहुत कम लोग करते हैं वहाँ मैरिज का इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल वहाँ पे नहीं है बहुत कम लोग मैरिज करते हैं वेरी लिमिटेड नंबर पीपल तो आपको हमारी इंडियन कम्युनिटी वहाँ जाएगी वहाँ पे शादी भी करते हैं बच्चे भी होंगे लेकिन ये आमतौर पर वहाँ के लोकल सिटीजन इस तरह से मैरिज का इंस्टीट्यूशन वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है लोग ओवरऑल अच्छे बिहेवियर वाइज अच्छे हैं लेकिन पैसे भी बहुत हैं लेकिन दिल छोटे ये मैंने बड़ा नोटिस किया वहां पर यहां पे जैसे चार आदमी बैठ के चाय पी रहे हैं कोई एक आदमी पैसे देते तबड़ी काम आम बात है वहां ऐसा आपको एक जगह भी नहीं मिलेगा वो लोगों को बोलेंगे कि यस ये कोक है एक कोक ईजानी कोक मैं आपके पैसे दे करूंगा बड़ा उसको महसूस करवाते हैं कि आपकी कोक के पैसे मैं दे रहा हूं बहुत बड़ी सेलिब्रेशन वाली बात है कि किसी को कॉफी पिलवा दी आपने तो स्पेशली <laughs> जता के करते हैं तो इस तरह का वहाँ पे कल्चर है अलग अलग तरह से सब लोग रहते हैं बाकी कुछ लोग जहाँ तक यंगस्टर्स की बात है वहाँ पर इवन ड्रग्स जो हैं वो भी लीगलाइज हैं अच्छा सिगरेट पे तो उन्होंने काफी कंट्रोल कर लिया जब कैंसर वगैरह बहुत बढ़ गया सिगरेट पे उन्होंने कंट्रोल कर पर एजुकेट किया किसी पार्क में भी जाते हैं आपको स्मेल आ जाती है ड्रग्स की ये उनके लिए आज की डेट में एक नए पीढ़ी के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज है प्लेस लाइक यूएसए बाकी वहां पे क्यों इतना ग्रो किया मैंने एक चीज आज देखी मैं जब छोटे अपने पोता पोती को लेकर लाइब्रेरी वगैरह लेके जाते हैं लाइब्रेरी तो आप देखेंगे उसका एक किलोमीटर का तो रेडियस है इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरी से पूरे म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स भी रखे हुए हैं आप नाम लिखिए वो उस तरह की किताबें हैं लाइब्रेरी में बैठेंगी अंदर पढ़ने वाले लोग तो मुझे कभी एक दिखा इतनी बड़ी लाइब्रेरी एक किलोमीटर वाली में या दो दिखे अब शायद उसका कल्चर कम हो गया लेकिन मैं देख रहा हूँ वही लाइब्रेरीज जो सैकड़ों सालों से काम कर रही है लोग आया करते होंगे हालांकि लोग आते हैं किताब इशू करवा के लेके जाते हैं पढ़ने हैं। आहा, लेकिन दैट नंबर इज़ वेरी स्मॉल नाउ वो थोड़ा नंबर है उन लोग का लेकिन ये बारे में कि लोग पढ़ते रहे हैं ये बात तो पक्की है लोग पढ़ते रहे हैं उसी वजह से उन कंट्रीज ने ग्रो किया दूसरा ग्रोथ का कारण ये रहा कि वो बच्चों को कोई मार पिटाई नहीं करते हैं डांट से नहीं है अलाउड ही नहीं अदरवाइज उनके लीगल केसेस हो जाते हैं अब तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भी आना स्टार्ट हो गया बच्चों को फ्रीडम बहुत है फ्रीडम का फायदा भी है काफ़ी सारा फायदा है बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं अच्छी अपनी इंडिपेंडेंट सोच रख पाते हैं कि येस मैं ये काम कर सकता हूँ उनका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा कमा आई एम हैप्पी कि इंडिया में भी धीरे धीरे वो चीज़ वो आ रही है एटलीस्ट बच्चों को थोड़ा फ्रीडम दी जाती है उनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन यह अभी भी मैंने देखा बड़े सेंटर्स के अंदर हो रहा है छोटे सेंटर्स में अभी भी बच्चों के ऊपर फेथ रखना बड़ा जरूरी है हम लोग बच्चों के फेथ रखें उनको मौका दें हर चीज़ उनको गाइड करना है उनकी नोटिस करते रहें क्या कर रहे हैं किस तरफ जा रहे हैं उनको गाइड करते रहें लेकिन बच्चों को हर वक्त एक डांट के माहौल में रखना हर वक्त उनकी उनके बारे में नेगेटिव सोचना कि नहीं कर पाएंगे बल्कि उनको एनकरेज करना हुँ, हुँ. ये वहाँ के कल्चर का पार्ट है बिल्कुल तो बहुत खूबियाँ हैं उस सोसाइटी की और हमारी अपनी खूबियाँ <laughs> हमारी खूबियाँ <खु़ी laughs> ये है कि हम लोग सारे मिलजुल के रहते हैं बड़े कोऑपरेशन के साथ रहते हैं सरल स्वभाव के हैं स्वभाव वहाँ पर भी सरल है ऐसे नहीं हैं लेकिन आपको वहाँ पर रोड रेज जैसे केसेस बड़े दिखने को नहीं मिलेंगे एक तो डिसिप्लिन है और दूसरा टॉलरेंस है आप देखिए आप सड़क पार कर रहे हैं जैसे ही आपका पैर सड़क के ऊपर आया गाड़ी जितनी भी होंगी ब्रेक लगा देंगे एकदम क्यों ला ऐसा है कि अगर किसी ने किसी गाड़ी ने पेडेस्ट को मार दिया गलती से भी वो आदमी की पच्चीस गाड़ियाँ मकान है सब बिक जाएगा उसको कंपनसेशन देने में क्योंकि एक लाइफ की बहुत वैल्यू है वो कम्पनसेशन देने में करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं यहाँ तो लाइफ की वैल्यू नहीं है केस भी लड़ते हैं तो लड़ते लड़ते ही आदमी तो फ्री होता रहता है पच्चीस पचास साल लग जाएंगे लेकिन वहाँ का लीगल सिस्टम ऐसा है लाइफ की वैल्यू ऐसी है कि वहाँ पे एकदम कम्पनसेशन बहुत देना पड़ता है तो आप जैसे ही सड़क पर पैर रखा जितनी गाड़ियाँ आ गई चल आपने हा, हालाँकि आपकी लाइट उस वक़्त रेड थी फिर भी गलती से भी रख दिया और उसके भी सिस्टम बने हुए हैं आप बटन दबाइए कि मुझे सड़क पार करनी है तो कुछ ही सेकंडों के अंदर आपके लिए पार करने वालों के लिए लाइट ग्रीन हो जाएगी हर चुराहे पे बटन लगे हुए हैं हर खम्भे के ऊपर चारों तरफ अच्छा अच्छा बटन दबाइए वेट करिए वो बटन के हिसाब से आप पता लग जाएगा सिस्टम को कि सड़क पार करनी है सारे ट्रैफिक को रोक देंगे आपकी सड़क पार करवाएंगे फिर दोबारा चालू करेंगे <laughs> क्या बात है <laughs> तो बहुत टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी बहुत चीजें हो चुकी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है क्योंकि अमीर है तो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिल्कुल है ना बाकी चीज मैं आपको बता दूं जहाँ तक डिजिटल चैनल्स के यूज़ करने की बात है जैसे हम लोग यहाँ पे हर चीज़ दस दस रुपए रेडी वाले को पेमेंट कर रहे हैं उतनी एडवांसमेंट उनकी नहीं है उसमें एडवांसमेंट में इंडिया आ गए हा? इंडिया में मोबाइल का यूज़ेस, हम लोगों के दिमाग बड़े शार्प हैं इंडियंस के इसीलिए टेक्नोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग हैं मोबाइल पर जितने काम हम कर सकते हैं वो लोग लो नहीं कर सकते टेक्निकली हम लोग बहुत स्ट्रांग हैं प्रेम बक्कर सर बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया विदेश यात्रा आप करते रहते हैं तो निश्चित तौर पर जो कॉमन चीज़ें आपने देखी और इंडिया की जो बातें हैं उसके साथ आपने कंपेयर करके बताया टेक्निकली वहाँ जो स्ट्रांग होते हुए भी लोग मोबाइल उतना यूज़ नहीं कर पाते जितना हम लोग इंडिया में यूज़ कर पाते बाकी वहाँ डिसिप्लिन भी है और रोड्स बड़े हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है ये आपने बताया और वहाँ पर लाइफ की जो है बहुत इंपॉर्टेंस है वैल्यू है ये चीज़ें मुझे भी अच्छी लगी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका आइए अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक मैं चाहूँगा प्रेम सर आपको कोई हिंदी फिल्म गीत अच्छा लगता हो तो एक लाइन बताइए हमें कुछ भारत देश के बारे में गाना चाहेंगे <laughs> क्या बात है क्या बात है <laughs> <अपने> <laughs> भिली, भिली। भारत की मानता के बारे में जी जी जी चलिए बहुत ही खूबसूरत गीत मुझे याद आ रहा है और भारत का जो है एक गीत जब भी भारत की बात करेंगे तो मनोज कुमार का एक गीत है पूरा और पश्चिम का जब जीरो दिया मेरे भारत ने ये गीत ही सुनाते हैं सुनते हैं और उसके बाद फिर हम डॉक्टर ललिता जी से बातें करेंगे उनका भी विदेश एक्सपीरियंस कैसा है सुनेंगे आप सुनाए हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधु वन वन सुनते रहो बाते रहो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 सुना है प्री जहा सदा ता हूँ भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ प्रीत जहां की रीत सजा हम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 हमने तो दिलों को जीता है जहां राम अभी तक है नर में नारी में अभी तक सीता है कितने पावन हैं लोग जहां इतने पावन हैं जहाँ मैं नित नित मैं नित नित्य शीर्ष झुकाता हूँ भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ चिक मैं इतराता हूँ उदास और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो गुनगुनाते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बातें मुलाकातें कार्यक्रम में आज हम लोग प्रेम मकर जी और डॉक्टर ललिता जी को सुन रहे हैं तो आइए ललिता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे है आप मैं बहुत अच्छी हूँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमें आमंत्रित करने के लिए जी जी, जी। सब सब भाई बहनों से बातचीत करने के लिए <laughs> ये मौका दिया हमें बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहूंगा कि आप भी अपना विदेश का जो एक्सपीरियंस है जैसे भाई साहब ने सुनाया है तो आप किस नजरिया से देखते हैं थोड़ा सा बताइए हमें तो देश और विदेश दोनों ही आ, ऐसा ही लगा कि भगवान का ही एक कार्य क्षेत्र से उठकर के दूसरे कार्य क्षेत्र में आ गए अच्छा है तो सभी पूरी दुनिया जो है वसुधैव कुटुम्बकम पूरा विश्व अपना परिवार है तो विदेशी भाई बहनों की वो फैमिली से मिलकर भी हमको बहुत अच्छा लगा वो भी परमात्मा की बहुत सुंदर रचना है परमात्म प्रिय संताने हैं <laughs> तो भगवान ने मतलब हमको वहाँ भेजा हम वहाँ गए तो हमें यही लगा कि जो भगवान से हम यहाँ भारत भूमि पर भगवान का इतना प्यार और इतना हम उनका पाते हैं वही दृष्टिकोण वही भारत की जो हमारी पवित्रता है स्पिरिचुअलिटी है वही संदेश वही आत्मिक दृष्टि और भात्रित्र भाव जो भारत का यूएसपी है वही हम इसीलिए वो लोग जो है हम लोग को मिल कर बहुत खुश होते, खुश होते हैं, होते हैं। और जो है हम लोग को बहुत वेलकम करते हैं शायद पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब भारत का नाम जो है विदेशी भाई बहने भी बहुत प्यार से और हम लोगों को बहुत वेलकम करते हैं और मैं समझती हूँ ये भी एक ईश्वरीय प्रेरणा है कि भारत भूमि का नाम जो है देश विदेश में ऊंचा होना ही है तो हम वहाँ पर विदेश की भूमि पर भी घूम कर हमको बहुत अच्छा लगा और वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए बहुत तम लोग उनसे मिले और वहाँ पर विदेश की भूमि पर हमारे भारत के मंदिर भारत की जो ब्रांचेस हमारे संतों की महंतों की और इतने सुंदर सुंदर वहाँ मंदिर बनाए हुए हैं उन्होंने और वहाँ के जो भारतीय हैं उन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति को किस तरह से जीवंत रखा हुआ है तो वो तो मैं समझती हूँ वो तो देखते ही बनता है वहाँ पर जा कर के अनुभव करने की चीज़ है तो जो भाई बहने अभी तक विदेश का प्रोग्राम बना रहे हैं वो ज़रूर जाएं और भारतीय संस्कृति किस तरह से वो एनआराइज़ नॉन रेजिडेंट इंडियंस हाँ किस तरह से अपनी वो भारतीय संस्कृति को बनाए रखे हैं और जिस तरह से वो पूजा पाठ और अपने जो भी कार्यक्रम होते हैं त्यौहार मनाते हैं आ, मैं समझती हूँ हम भारतीय जो है वो शायद अपनी उसकी वैल्यू खो देते हैं लेकिन वहाँ विदेश की भूमि पर भारतीयों ने अपने भारतीय संस्कृति को त्योहारों को हाँ जो उनके स्नेह मिलन होते हैं उन्होंने अपनी पूरी भारतीय संस्कृति को जीवंत रखा हुआ है जिसके लिए मैं उन विदेश भूमि पर रहने वाले भारतीयों को मैं सल्यूट करती हूँ <laughs> कि उन लोगों का ये हिम्मत है बिल्कल, बिल्कल। कि अपनी संस्कृति को वहाँ भी किस तरह से पहुँचाएँ और किस तरह से उसको बुलंद करें बिल्कुल बिल्कुल हमारी वहाँ पर अमेरिका में कमला हैरिस जी वो मूलभूत भारतीय हैं तो वो अभी विदेश भूमि पर समोसा पकौड़ा डोसा क्यों इतने पॉपुलर हो रहे हैं तो ये हमारे विदेश भूमि पर पल बढ़ रहे भारतीय ही हैं जिन्होंने भारत भूमि का नाम ऊंचा किया हुआ है और हम यहाँ बैठे बैठे उनको जो शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं भेजते रहते हैं जिससे वो पूरा विश्व परिवार हमारा फल रहा है इस चीज़ को देख करके बहुत खुशी होती है जी <laughs> बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर नलिता जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया विदेश का और निश्चित तौर पे समय के साथ साथ चीज़ें जो है जिस तरह से बदल रहा है और भारत का अपना एक अलग खूबसूरती है वो सभी लोग जानना चाहते हैं उस संस्कृति के साथ जीना चाहते हैं उसे पाना चाहते हैं निश्चित तौर पे वहाँ जाने के बाद आप, आप जो एक्सपीरियंस आप करेंगे आपको भी इंडिया में रहने का गर्व महसूस होगा <laughs> तो आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि आपका भी कोई पसंदीदा गीत हो तो ज़रूर एक लाइन गुन गुनगुनाइए कहते ना भगवान भा, को भी भारत भूमि ही पसंद आई है जे, जे, जे. और भारत जो है परमात्मा का दिव्य अवतरण भूमि है देव भूमि है भगवान को भी प्रिय भूमि प्राचीनतम भूमि जो है वो भारत ही है भारत की संस्कृति को किस तरह से हम देश विदेश में हम फैला सकते हैं उसके किस तरह से जो भारत का जो अपना शांति का पाठ है और शांति और शक्ति दोनों दुर्गा कहते हैं शिव और शक्ति जी, जी जी जी तो दोनों का जो भूमि है वो यही भारत भूमि है तो उसी के ऊपर आप कोई गीत जो है सुना सकते हैं तो बहुत बिल्कुर, अच्छा रहेगा जी बिल्कुल <laughs> चलिए बहुत ही अच्छा भावना आपने प्रदा जो व्यक्त किया है अभी कि शिव और शक्ति का जो अनुभव हैं वो आपने शेयरिंग किया है तो निश्चित तौर पे भारत जो है अपने आप में एक अनूठा राज्य है अनोटा देश है और जिसके बारे में हम लोग एक गीत के माध्यम से सुनने का प्रयास करेंगे तो आइए एक बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आपके लिए अध्यात्मिक गीत आप मदवन, सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 जीरो सुनते रहो मा तेरा भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया नवयुग का निर्माण कर ने जन्म लिया भारत की भूमि पर जन जन की सेवा में तन मन धन का किया समर्पण एकता की मार पिरो के किया विश्व परि बरतन अमृत मण का जीवन सुखदाय किया भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया भारत की करा के सबको मान शान अभिमान छुड़ाया पहले आप ये मंत्र पढ़ाकर सबको आगे बढ़ाया नष्टो मोहा श्रृत The key. की भूमि पर एक देव पुरुष ने जन्म लिया नवयुग का निर्माण